कौन का शरण है समस्त अधिकारी हैं धर्मप्रेमी सचिव और हमारे साथ आए हुए ध्रहचारी हैं आचार्य सोमवे जी ने त्यागी को दुखी बताया दुखी महात्यागी महा और परम त्यागी बड़ा त्याग दुखी महादुखी मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा तय करूब दुनिया हमारी को त्यागी रूप है दुनिया आप लोग हम सबको त्यागी रूप हैं और त्यागियों को आपने यहां कुछ सुनने के लिए बैठा दिया त्यागी जब बोलेगा तो किसकी बात करेगा सुख की बात करेगा दुख की बात करेगा त्यागी दुखी तो त्यागी जब बात करेगा तो किसकी बात करेगा दुख की या सुख की सुख देंगे त्यागी किसकी बात करेगा सुख की या दुख की सुख की बात करेगा मैं त्यागी हूं मैं दुखी हूं तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ दुखी तो दे सकता हूँ जो मेरे पास है हुई तो सुखा तो त्यागी दुखी होता है तब तो तो मैं बोलूंगा तो आप दुखी हों सौ जी ने तो बड़ा प्रसन्न रहने के लिए आपको बोल दिया है तो प्रसन्न रहना चाहिए और आप लोग प्रसन्न नहीं हैं आप लोगों को प्रसन्नता है कि देखो कितने कर्मचारी यहाँ पर आए हैं गुरुकुल में पढ़ते हैं वैदिक धर्म का कार्य करते हैं तो आप लोगों को सुख होता है दुख होता है सुख होता है किस बात का सुख होता है किस बात का सुख होता है देखो वैदिक धर्म की वृद्धि के लिए लगे गए हैं मैं चर्चा को आगे करता हूं पहले थोड़ी सी बात और करूं कि त्यागी व्यक्ति तो दुखी होता ही है और दुखी व्यक्ति क्या बोलता है तो एक तो था कि दुखी व्यक्ति जो है वो भी बोलेगा दुखी करेगा तो आपको थोड़ा दुखी भी करूँगा आप लोग त्यागी मानते ही नहीं हमारे को त्यागी मानते ही है नहीं। <laughs> <laughs> <laughs> हमारे को त्यागी कोई प्रमंच <laughs> <आप त्यारी हो। laughs> तो तो तो में बैठाते हैं आप त्यागी हो तो त्यागी क्या देगा तो का दुख है तो दुख देगा तो आपको देना है कुछ नहीं सोमदेव जी ने आपको काफी प्रसन्न कर दिया है तो मैं थोड़ा दुख भी दे दूंगा क्योंकि न तो दुख त्यागना है न सुख त्याग निकाय दोनों पर दोनों चाहिए तो दोनों ही होने चाहिए दुखी भी हो और हो लेकिन इन्होंने कहा कि त्यागी व्यक्ति सुख देगा त्यागी व्यक्ति क्या बोलेगा सुख को बोलेगा त्यागी व्यक्ति होता है दुखी दुखी व्यक्ति किस बात को पुकारता है भूखा व्यक्ति किस बात को पुकारता है भूखा व्यक्ति रात को भी बोलेगा तो रोटी बोलेगा लोग कहते हैं कि अलग अलग देश हैं। तो फ्रांस का व्यक्ति बच्चा अगर सुबह उठता है तो क्या पुकारता है ऐसा कहते हैं कि वो अखबार पुकारता है पढ़ते लिखते जाता है। अमेरिका का कोई जो भी बोलता हूं वहां के हिसाब से कि वो चीज पुकारे हैं और भारत का बच्चा सुबह उठकर करके क्या पुकारता है रोटी आजकल नहीं पहले कुछ समय पहले भारत का बच्चा क्योंकि भूखस होता है आधा तो सुबह उठके क्या पुकारता है रोटी पुकारती है तो त्यागी व्यक्ति क्या बोलेगा त्यागी व्यक्ति मुंह से क्या बोलेगा त्यागी व्यक्ति दुखी होता है और दुखी व्यक्ति क्या बोलेगा सुख के लिए ही बोलेगा दुख तो है ही उसके पास दुखी व्यक्ति दुख को थोड़ा चाहेगा वो तो सुख को ही चाहेगा तो आपको पहले सुखी करूं या दुखी करूं पहले सुखी करूं या दुखी करूं करना तो दोनों है क्योंकि रामदेव जी ने भजन गाया है बड़ा बढ़िया कि वे परमात्मा तेरे द्वारा ही सुखर दुख दो, दोनों दिए गए तो आपको पहले सुखी करूँगी दुखी बोलने वाले हैं? है जी कल कल भी है नहीं। नहीं। नहीं। अभी है सुख और दुख दोनों आज ही निबटने पड़ेंगे आपकी इच्छा होगी आज तो सुख दे दो और कल दुख दे दे दो। <laughs> तो आज का तो प्रवचन सुन लेंगे आज सुख मिल जाएगा और कल आएंगे नहीं पहले <laughs> <laughs> <laughs> थोड़ा कड़वा दे दो दे। अच्छा देखिये परमात्मा ने वेद मंत्र ने। पूरे वेद मंत्र इतने वेद मंत्र हैं कहीं परमात्मा आवाज पड़ाइए देखो परमात्मा ने कहीं त्याग की बात कही है क्या कह? परमात्मा ने वेद मंत्रों में कहीं त्याग त्याग की बात कही है तेज ते ते तो ते न, ते न, न त्य देखो त्याग की बात कही और एक याद आया वो वाक्य क्या है तेज न त्य तो इस वाक्य का अर्थ क्या है सामान्य अर्थ जो बोलते हैं वो मैं बता रहा हूं त्यागते हुए भोगो त्यागते हुए भोगो तो ये उद्देश्य आपने बहुत सुने होंगे कि भाई हम इतना कमाते हैं अन्न संग्रह करते हैं तो कुछ थोड़ा एक रोटी काम देके त्याग करके फिर खाएं, गाय को देंगे पशु पक्षियों को देंगे बलि वैश्य देव यक्ष करेंगे साधु संतों को देंगे और फिर तो इस वाक्य में त्याग की बात है भोगने की बात है ते ना बंजी था त्यागते हुए भोगो तो मतलब भोग की बात कही जा रही है या त्याग की बात कही जा रही है तो बात तो बात नहीं बातें तो दोनों है बातें तो दोनों हैं तो है? तो है? अगर यू कहने की तरह तो थोड़ा बच के चलना चलते हुए कांटा हो फिसलन हो कंकर हो तो तो तो तो बच के चलना तो यहाँ बचने की बात कही जा रही है या तो चलने की बात कही जा रही है तो तो है जी जादे। जादे। तो चलने की है बात तो चलने की है अभी तो विचारने की अब बच के चलना तो ये जो बोलते वचन किसी ने कहा है ये चलने के लिए कहा है या बचने के लिए कहा है एक तो कि बम ही कहा है अब एक व्यक्ति चल तो रहा ही था जिसको हम ये कहते हैं बच के चलना वो पहले चल रहा था या नहीं चल रहा था चल रहा था वो तो पहले से तो चलते हुए को जब कोई व्यक्ति ये कहे कि बच के चलना तो ये उसको चलने के लिए कह रहे हैं बचने के लिए कह रहे हैं बचने के लिए कह रहे हैं चलने के लिए, लिए नहीं कह रहे हैं चलने के लिए कह रहे हैं लेकिन बच के चल रहे चल तो रहा है हमारा हमारा न कहें तो भी वो चल तो रहा ही था चल रहा था या नहीं चल रहा था चल रहा था अब जो काम कोई कर रहा हो उसको फिर हम वही उपदेश करें तो तो क्या होगा पूग करेंगे तो क्या होगा दुख होगा तो वो व्यक्ति चल रहा है लेकिन हम कह रहे हैं बच के चल। तो कहने वाले का तात्पर्य बच कर के ध्यान से चलना ध्यान दिलाने के लिए बच के सावधानी से चलने के लिए बोला है चलने के लिए भी वो है अब ये जो वेद मंत्र है इसी तरह से जैसे इन्होंने उदाहरण दिया तेरा ना तेना त्य अगर परमात्मा यू कहता त्यागते हुए भोगो मतलब भोगने का भी उपदेश दे रहा है परमात्मा अगर परमात्मा ये नहीं कहता तो क्या हम नहीं भोगते क्या हम खाते पीते नहीं अपना जीवन नहीं चलाते कहें उसके लिए भी उपदेश की जरूरत है वो तो पशुव जीवन में भोग हो ही रहे हैं पशु भोग ही रहे हैं हम भी पशु के समान भोग लेते हैं। तो मनुष्य के लिए जब ईश्वर ने कहा ते न त्य ते न भूंजीता इसका जो अर्थ ये लिया जाता है कि त्यागते हुए भोग अभी परमात्मा किस चीज का उपदेश दे रहा है भोग का दे रहा है या त्याग का दे रहा है और त्यागी व्यक्ति <laughs> <laughs>. लेकिन भी मैं बोल सकता हूं तो लेकिन त्यागी त्यागी व्यक्ति दुखी होता है लेकिन वे तो ये यह कहता अच्छा वेद जिसका उपदेश देता है वो दुख के लिए देता है सुख के लिए देता है सुख के लिए देता है दुख के लिए भी उपदेश होता है कुछ आप लोग भी अपने बच्चे को कभी दुख के लिए उपदेश देते हैं कभी नहीं देते दुख हो जाए वो एक अलग बात है अज्ञानता में लेकिन हम जो भी उपदेश देते हैं अपनी समझ से हम सुख के लिए देते हैं परमात्मा तो सर्वच्चे हैं तो परमात्मा ने तेन त्य तेन, तेन गुंजिता में किस चीज का उद्देश्य दिया त्याग का है भोग का त्या, त्याग, त्याग. त्याग का और त्याग से सुख होता है दुख होता है तो त्याग से सुख हो है दुख होगा ईश्वर के आदेश के पालन से सुख हो गए दुख हो गए सुख होगा अब लोग आप लोगों ने हमारे को भोजन कराया आप लोग सुखी हुए या नहीं हुए हुए तो सुखी हुए त्याग से सुख पर मेरे को आपको दुखी करना है थोड़ा ये सब यहां बैठे हैं बच्चे आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है ठीक है गुरुकुल चल रहा है वैदिक संस्कृति की रक्षा का कार्य चल रहा है इनमें से अगर आपके परिवार का बच्चा कोई होता है तो ज्यादा खुशी होती है या कम खुशी होती है ज्यादा खुशी होती यदि आपके परिवार का बच्चा इन बच्चों में से बैठा होता तो आपको ज्यादा खुशी होती है कम खुशी होती सोच के बोलना आपने कह दिया ज्यादा खुशी होती और हम कहें थे आपको हम ज्यादा खुशी दे आपको उस पुछ खुशी को देने को तैयार हैं क्या है। अपने पोते को पोती को मतलब बच्चों के ग्रुप में पोते को देते हैं तो आप उस खुशी को लेने को तैयार हैं है, है। <laughs> <laughs> तो, तो त्याग में दुख होता है सुख होता है <laughs> तो तो त्याग में दुख होता है ये <laughs> है हमें किस बात की खुशी है कि आर्य समाज के व्यक्ति तैयार हो क्या आपके मन में ये दुख नहीं होता कि जो मैं आपको खुशी के लिए पूछ रहा था मैं आपको दुखी के लिए उसी बात को पूछता हूं कि हमारे परिवार का कोई बच्चा यहां पर नहीं जूनागढ़ के परिवारों का इतने आरे परिवार हैं उनमें से एक भी बच्चा यहां या किसी और गुरुकुल में गया हो मेरे को जानकारी नहीं हो सकता है गया हो क्या कोई गया है जब जूनागढ़ से कोई बच्चा या कोई बच्ची क्रम गई थी गुरकुल मैं गई थी अभी पढ़ रहा है आगे जी तो चलो एक है तो चलो वो तो वो खुशी होगी या दुखी होगी एक है कैसे लेकिन क्या और परिवारों को इस बात का दुख नहीं होता आपके लिए खुशी की बात है या दुखी की बात होनी चाहिए कि आपके परिवार का कोई बच्चा यहां नहीं है यह आपको प्रसन्नता की बात है दुख की बात है दुख की बात है अत्यागी व्यक्ति तो आपको दुखी दे सकता है आपको दुखी याद दिला सकता है आप लोगों ने गुरुगुणों को सहयोग किया अभी भी करते हैं धन आप देते हैं गुरकुलों में आप लोगों के दिए धन से हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं हम हमारा भी खर्चा और कर्मचारियों का भी खर्चा आज जैसे गृहस्पियों के द्वारा होता है लेकिन क्या ये इतनी इतने मात्र से प्रसन्न होने की बात है आप यहां आए हैं खुशी लेने के लिए और आप खुश रहे हैं स्वामी जी ने आचार्य सोमदेव जी ने आपको तरीका भी बता दिया कि एक सुखी कैसे रहे हैं लेकिन यहां से आप एक दुख भी लेकर के जाएं, एक तीस लेकर जाएं। यदि आप खुश होकर के चले गए तो आप क्या करेंगे घर जाके आपको नींद आराम से आएगी आराम से नींद आएगी घर में रहते हुए लगता है कि वैदिक धर्म के लिए कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं कौन कर रहा है जैसे कि रोहित जी कह रहे थे कि भूले भटके कोई आ जाता है कोई यहां आता नहीं है बड़ी प्रसन्नता से आप जाके सो जाएंगे और जो व्यक्ति प्रसन्नता से जाके सो जाता है वो क्या करता है तो? प्रसन्नता के साथ में निश्चिंतता भी आती है आप लोगों की प्रसन्नता इसीलिए निश्चय निश्चिंतता है कि वैदिक धर्म मरने वाला नहीं है मरने वाला नहीं है वैदिक धर्म आप लोग रोज या और गुरुकुल जाते हैं विद्वानों के संपर्क में जाते हैं शिविर में आप लोगों ने गौतम किया अनेक लोग एक बात कहते हैं हमारे तो यहां आकर के हमारी बैटरी चार्ज हो जाती इसका मतलब है घर पे रहते हुए डिस्चार्ज हो जाती है और हमें एक उपाय हाथ लग गया कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो वन साधक आश्रम में शिविर में चले गए विद्वानों के सत्संग में चले गए बैटरी चार्ज करके ले प्रसन्नता के बाद या दुख के बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज क्यों होती है क्या हम इस बात से प्रसन्न हों कि छह महीने में साल में एक बार शिविर करके आ गए और हमारी बैटरी चार्ज हो गई और यो भी बताते हैं कोई चीज से दस दिन पंद्रह दिन महीना दो महीना बैटरी चार्ज रहती है फिर मैं शिविर तो छह महीने सालगढ़ में जाता है हम अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं ये प्रसन्नता की बात होनी चाहिए या हम हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ये दुख की बात होनी चाहिए एक बात चल रही थी कि हम जब इन संस्थानों में जाते हैं तो ये ऐसे हैं जैसे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर ऑक्सीजन मिलती है हमारे तो। ऊर्जा नीति सोमवेदित समय हो तो बता देना मैं क्या करूंगा घड़ी तो है कि मारे एक व्यक्ति ने पूछा कहा कि आर्य समाज को मर गए हालत देखता है ऐसी दूसरे ने कहा कि जिसकी सांस चल रही हो उसको मरा हुआ कहते हैं जिसकी सांस चल रही हो उसको मराड़ा कहते हैं ये हमारे बड़े बुजुर्ग अगर उनकी सांस चल रही हो हम यू कह रहे थे कि मर गए बहुत अपमान चल रहे थे तो मराड़ा कह रहे थे कह ही नहीं सकते तो ये कैसे कह सकते हैं कि आर्य समाज मर गया? सांस चल रही है और उस सांस को चलाने वाले कौन है हारे समाज की सांस को चलाने वाले कौन है आर्य समाजी लेकिन आर्य समाजियों को यो कईयों को दिखाई देता दिखा है कि आर्य समाज मर रहा है तो उनको सांस चलाने वाले कौन दिखाई देता है जिसकी सांस चल रही हो उसको सांस चलाने वाला कौन दिखता है वो गैस का सिलेंडर सांस चलाने वाला दिखता है लेकिन वो हटते ही तो सांस दे बस इमरजेंसी में है आपातकाल चल रहा है तो सांस किससे आती है गैस के सिलेंडर से और गैस का सिलेंडर हट गया तो बैठा से और उस व्यक्ति को गैस का सिलेंडर देख करके खुशी होती है दुख होता है गैस का सिलेंडर देख करके खुशी होनी चाहिए दुख होना चाहिए खुशी होनी चाहिए खुशी होनी चाहिए गैस का सिलेंडर देख करके खुशी होनी चाहिए दुख होना चाहिए उत्तर दीजिए मेरे वो सुखने से है <laughs> त्याग की दो अर्थ कर दिए तो यहां भी दो अर्थ आप निकाले दोनों हो सकते हैं तो सिलेंडर देख करके सुख सुखी सुख, सुख होना चाहिए या दुख होना चाहिए दो दो। कुछ लोग कहते हैं ये गैस के सिलेंडर है ऑक्सीजन के सिलेंडर है गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर गुरुकुल ये हर समाज को जीवित रखते विद्वान तैयार होते हैं जा जाके कार्य करते अगर गुरकुनों को बंद कर दिया जाए ये कर दिया गया होता बहुत पहले इतने भी नहीं चल रहे होते तो क्या स्थिति होती है तो सिलेंडर को देख करके कौन खुश होता है गैस के सिलेंडर को ऑक्सीजन के सिलेंडर को देख करके कौन खुशी होता है अच्छा कोई दुखी भी होता है क्या नहीं होता है सदगुना जी कहने कोई दुखी नहीं होता कोई तो आपने से होता है गैस के सिलेंडर से तो देखकर के तो खुश खुशी होगी किसी को दुख भी होगा क्या ठीक है आप सब हम गैस के सिलेंडरों को देख करके खुश होते हैं गैस के सिलेंडर को देख करके वो खुश होता है जिसकी सांस जिसकी सांस जिसकी सांस आगे बोलिए जिसकी सांस अब मेरे सामने कोई गैस का सिलेंडर <laughs> ले आए गरीब कहकर आपको गैस का सिलेंडर लगाएंगे आपको खुशी मेरे को खुशी होगी दुख होगा मेरे तो खुशी होगी दुख होगा आपके घर परिवार में कोई रुगण है बोले मुके तो गैस का सिलेंडर लाना पड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर लाना पड़ा अब आपको खुशी होगी या दुखी होगा दुख होगा क्यों ऑक्सीजन का सिलेंडर सुन करके आपको दुख क्यों होगा? आपको तो सुख हो रहा था ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिलेंडर देख करके दोनों दृष्टियां थी जो मरने वाला है घुट रहा है सांस नहीं आ रही है उसको तो गैस का सिलेंडर ऑक्सीजन का सिलेंडर जीवन दिखाई दे रहा बिल्कुल साक्षा गया तो मेरी मृत्यु हो गई बस वो तो जीवन की तरह दिखाई और बड़ा हो आ आगे ऑक्सीजन खत्म हो रही है तो चिंता हो जाएगी दूसरा सिलेंडर नहीं है तो चिंता हो जाएगी लेकिन जो व्यक्ति स्वयं सांस ले सकता है ऑक्सीजन समर्थ है यानी स्वस्थ है उसको सिलेंडर की कभी आवश्यकता नहीं है और उस सिलेंडर को देख करके वो कभी प्रसन्न नहीं होगा उसके परिवार के किसी व्यक्ति के लिए सूचना मिल जाए कि उसके लिए सिलेंडर आ रहा है दुख चिंता हो जाएगी सिलेंडर क्यों आ रहे हैं क्यों आवश्यकता है क्या आर्य समाज को ऑक्सीजन के सिलेंडर पर ही कटना है क्या ये प्रसन्नता की बात है कि आर्य समाज के लिए ये ऑक्सीजन के सिलेंडर है क्या ये आर्य समाज के लिए प्रसन्नता की बात है कि आर्य समाज के व्यक्ति किसी खास जगह पर जाके और चार्ज होकर के आते हैं क्या परमपिता परमात्मा हमारे साथ में नहीं है ठीक है गुरुजन हमको बताते हैं शिविरों की अपनी महत्ता है लेकिन शिविरों में जो बताया गया उपदेशकों ने जो बताया ऐसी के ग्रंथ हमारे सामने हैं और वेद हमारे सामने उपलब्ध है आज उनके धैर्य हमारी बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो जाएगी ये दुख हमारे मन में होना चाहिए कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इतने वर्ष आर्य समाज में आके महशी लैंड के, के संपर्क में रह करके हम यदि ये अनुभव करते हैं कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है आर्य समाज के व्यक्ति को तो जो कि ईश्वर का सच्चा उपासक होता है उसको तो ट्रांसफार्मर या तो बैटरी की चार्ज है बैटरी की तरह होना चाहिए जो दूसरों को चार्ज करते हर समाज का व्यक्ति जो ईश्वर को ठीक मानता है जिसको वेद ज्ञान प्राप्त हो गया है पर सौभाग्य की बात मानी जाती है विश्वास जिसके हट गए हैं श्री ने जिसको रास्ता दिखा दिया है और हमें गर्व होता है कि हम उस ठीक रास्ते पर आ गए हैं वो व्यक्ति यह कहे कि मैं डिस्चार्ज हो पर जब ये वाक्य बोलेंगे तो दूसरे कोई हमारे पास में क्या करने आएंगे दूसरे तो डिस्चार्ज हैं ही वो तो दुर्बल हुए हैं ही उनमें तो आत्मबल है ही नहीं उनको आत्मबल प्राप्त करना हो तो किसके पास आएंगे जो सच्चे ईश्वर के उपासक हैं उनके पास आएंगे हमें गर्व है आर्य समाजियों को गर्व है कि हम ईश्वर के सच्चे उपासक हैं तो ये हमारे लिए दुख की बात होनी चाहिए कि हम दूसरों को चार्ज करने वाली बैटरी न बन करके हम दूसरों से चार्ज होने वाला बैटरी बनेगा क्यों ऐसा हम सोच सकते हैं बहुत से कोई कार्य करते हैं करते भी हैं आप लोग ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर भी चलते हैं और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं तो बैटरी चार्ज होनी चाहिए डिस्चार्ज होनी चाहिए चार्ज होनी चाहिए तो ये हमारे लिए दुख की बात होनी चाहिए कि हम अपनी बैटरी को चार्ज नहीं रख पाते हम अपने उत्साह को बनाए नहीं रख पाते ये हमारे लिए शर्म की बात है इतना सब मिल करके इतना तो बहुत है इतना तो बहुत है सोमदेव जी के किए कराए थे तो पानी फेर दिया सोमदेव जी <laughs> सोमदेव <के> सुनाते हैं सोमदेव जी एक उपदेशक <दुदेशा> कैसे थे <laughs> मैं जो भी बोलता <laughs> अगला प्रवचन में मेरा खनन करता है उनका स्वभाव ही ऐसा था मेरे लिए भी कहते थे दूसरे के लिए कहते थे पर आज मैंने भी इनका खनन कर दिया अभी आपके मुख प्रसन्न है ये तो की है प्रसन्न है तो प्रसन्न भी कर दिया मैंने धन्यवाद तो तो नमस्ते